शाता भुजगशयनम पद्म विश्वाधारम गगन सदृश मे घवर्ण शुभा लक्ष्मीका कमलनयन योगिभेध्यानगम विष्णुं विष्णुहर लोकना ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमुता सुन्वंदे दिवेश वे वेद पर क्रमोपनिषे गाय सम गानावस्ति दनस पश्योिनो नविधो सुरा सुरगण े नम देस्मे नम गुरब्रह्म गुरष्णु गुरोर्देव महेश्वर गुर साक्षाप ब्रह्म तस्मगुरवे नम नमः गुरवे नम शातिष शांत हैं भगवान के असीम कृपा से हम लोग गीता के पंद्रहवें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं एक संसार को वृक्ष की उपमा दे दी और वही जो संसार है अविद्यादि मूलक है उस संसार को वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा छेदन करके उस पद को अन्वेषण करना चाहिए और उस पद को कौन प्राप्त हो सकते हैं उसके अधिकारी कौन हैं ये बता दिया निर्माण मोहा वही अधिकारी है सभी ने और उस जो पद है उस पद की महत्ता भी बता दिया संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है चंद्रमा जी भी ऐसा जो तत्व है उस पद को ही अन्वेषण करना चाहिए तो यहां तक हम लोगों ने विचार किया था अभी यहा पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे एक नियम है वाल्मीकि रामायण में, में उठा दिया है अरण्य कांड में उसको यहां आधार बनाकर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे ऐसे तो महाभारत में भी आया है किंतु वाल्मीकि रामायण में तो उसको उठा रहे देखे पूर्व पक्षी यदतवान निवर्तन ते अभी अभी बताया था पीछे तद परमम करके जहां जाकर जाने का मतलब ये नहीं जाने का तात्पर्य क्या है जिसमें स्थित होने के बाद जिस तत्व को जानने के बाद न निवर्तन ते संसार में पुनः लौट करके नहीं है इति उक्तम ये बात अभी अभी बता दिया था कल किन्तु एक नियम है देखो वाल्मीकि रामायण का उठा रहे ननु सर्व ही गति आगत्यांता क्योंकि एक नियम है जहां भी गति होती है वहां आगति भी होती है ब्रह्मसूत्र में भी विचार किया है उसको लेकर सबसे पहले उत्क्रमण उत्क्रमण के बाद गति गति के बाद आगति ये संसार का नियम है किंतु यहाँ दो ही उठा रहे हैं गति और आगति। क्योंकि यदि गत्व प्रयोग किया था ना तो गति यदि है उसकी आगति भी होनी चाहिए क्योंकि गमनागमन ये संसार का नियम है तो ये बोल रहे सर्वाहि गति आगत त्यान्ता संसार है उसके लिए प्रमाण दे रहे देखे वाल्मीकि रामायण का है संयोग विप्रयोगता ये तो श्लोक का उत्तराध का पूर्व चरण है पूरा श्लोक है सर्वे क्षयांत निश्चया पतना समुच्च्रया संयोग विप्रयोगता मरणाता ही जीवित ऐसा है रामायण का आरण्य कांड का है सर्वे क्षयांत निश्चया ये संसार है संसार कहाँ तक है निश्चय किया तो सर्वे क्षयांत निचया निचय का मतलब है जो भी आपने संग्रह किया है संसार में चिचने धातु से निचय बनता है तो सर्वे क्षयांत निचया हा। सर्वे निचय क्षयांता अभी संसार में हम जो भी संग्रह करके रख दिया मेरा मेरा करके वो कहां तक कहे विनाश है संग्रह का अंत विनाश में विनाश में जाके समाप्त है और पतनात समुच्च्र समुच्रय बोल दो तो उन्नतियों का अंत कहाँ है आप जितना भी उन्नति हो उसका अंत कहाँ हो रहा है पतन में जाके उन्नति के अंत है पतन में और संयोग विप्रयोग जहां भी संयोग है उसका अंत कहा होगा विप्रयोग वियोग में ही होना ये नियम है संयोग जहां है वो में जाके वियोग में ही समाप्त होता है तीसरा चौथा है मरणांतम ही जीवितम आपका जीवन का अंत कहाँ है मरण तक ये नियम है सर्वे क्षयांत निचय पतना समुच्च्रया संयोगा वियोगाता मरणातम ही जीवित में चार दिया ये संचार का नियम है यहाँ भगवान बाश्यकार जी श्लोक का उत्तराध का पूर्व चरण उठा दिया चार चरणों में तीसरे चरण को उठा दिया पूरा नहीं उठा दिया वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड का है यह संसार का नियम है मतलब ये चार है ये चारों का नाम ही संसार है संग्रह का अंत विनाश में और उन्नति का अंत है पतन में और संयोग का अंत है वियोग में जीवन का अंत है मृत्यु में ये नियम है आपने यहा क्या बताया यद गर्तवान अनिवर्तनते विरोध है क्या नहीं विरोध आ रहा ये बता रहे इति ही प्रसिद्धम ये बात प्रसिद्ध है कहा वाल्मीकि रामायण में, में प्रसिद्ध है और महाभारत में भी कदम अरे सिद्धांति जी आप कैसा बता रहे हैं वाल्मीकि रामायण में ऐसा बता दिया उसे विरुद्ध बोल रहे हैं आप तद धाम गम नाश्ति निवृत्ति उस परमात्मा के धाम को मतलब स्वरूप को प्राप्त किए हुए जो साधक है वापस नहीं आते ये विरुद्ध बात है इस श्लोक के साथ विरोध हो रहे कैसा बता दिए आप ये पूर्व पक्ष तो सिद्धांति उत्तर दे रहे सिद्धांत मतलब भगवान स्वयं उत्तर दे रहे हैं। श्रृणु तत्र कारणम उसमें जो कारण है वह सुन पहले आप जीव के विषय में सुनो वास्तव में सुनो कौन गमन करता है क्या वास्तव में गमन है उस विषय में पहले सुनो और उसका विस्तार भी हमने पहले बता भी दिया है कहा तो तेरहवें अध्याय में दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञम चा विदि सर्व क्षेत्र उसके विचार करते हुए खूब विचार भी किया था इसलिए सुनू तत्र कारणम तत्र बोल तो जो आपने प्रश्न किया था एक बार प्राप्त होने के बाद दुबारा लौट करके नहीं आता है संसार में नियम के जो गमन आगमन होते रहता है ये पूर्वक ने आक्षेप किया था ना तो लौट के क्यों नहीं आता है उसके विषय में सुनो श्लोक देखे ममे में वाम शो जीवभूतसनातन मन षांद्रिया प्रकृतिस्थान कर्शति ममेवाशो मम एव अंश निवर्तन निवर्तन्ते जो बता दिया था जिसको प्राप्त करके पुनः लौट के नहीं आता है ये किसको बताया था जीव को साधक को बताया था ना वो जीव कोई अलग नहीं है ममे वंशो मेरा ही अंश है देखिए अंश का मतलब अंश इवा अंश लेना यहाँ करण है ब्रह्म सूत्र में उसमें बता दिया है वास्तव में जैसा हमारा शरीर का अंश है हाथ पैर ऐसा नहीं लेनाया बनेगा ही नहीं निरवय में अंश कैसा है आकाश का एक अंश है घटाकाश नहीं बन सकता इसलिए अंश इवा अंश ममे वामशो मेरा ही अंश है कौन जीवलो की कहा है मेरा अंश कहा है जीवलोके जीवलोके बोल तो जीवानाम लोका जीवलोका भोग साधनम श्रेष्ठी समाज कर दीजिए भोग साधन उसी का अर्थ है मनुष्यलोके अथवा संसार में अथवा शरीर में जीव जीवलोक बोल तो संसार में अथवा शरीर में ये शरीर में जो जीव है अर्थात संसार में जो जीव रूप है ओ ममेवांश कौन जीवभूत सनातन ममेवांश जीवभूत सनातन अच्छा शरीर में है आपका अंश है वो कौन है वो जीवभूता सनातन जीव भूता बोलतो तो जीवात्मा जीव स्वरूप लेना है वो भूत नहीं लेना जीव मरने के बाद भूत बंद है ये नहीं लेना या जीव भूत बोलतो जीव स्वरूप है सनातन अनादि जो अनादि है चिरंतन है जीव स्वरूप है ये जो जीव लोग के बोलते शरीर में अथवा संसार में ममे वामशो ये मेरा ही अंश है कौन मेरा अंश है सनातन जीवबोध कहा अंश इसी शरीर में इसी संसार में और वो मन षष्ठा इंद्रियाणी प्रकृष्टानी कर्ष्य वो जो जीव है प्रारब्ध समाप्त होने के बाद दूसरे शरीर को जो प्राप्त करने के लिए क्या करता है ये बता रहे जब तक उपाधि है शरीर में तादतम्य है तब तक जन्म मृत्यु होगा और प्रारब्ध को लेके जन्म भी लेता है और जन्म समाप्त होने के बाद पुनः चल जाता है तो उसको बताना मनहा श्रेष्ठ श्रेष्ठानी इंद्रिया वहां से लेना प्रकृति प्रकृति स्थानी बोल तो प्रकृति में स्थित प्रकृति का मतलब अपने अपने गोलक में स्थित ये लेना प्रकृति जैसा नेत्र है अपने गोलक में श्रवण इंद्रिय है अपने गोलक में स्वस्व गोल के अपने अपने प्रकृति में स्थित कौन मन श्रेष्ठान इंद्रिया उपलक्षिता सूक्ष्म शरीरानी छठवा जो मन है पांच तो ज्ञानेंद्रिय हो गया छठवा मन वो कहा है अपने अपने प्रकृति में बोल दो गोलक में स्थित है अभी देखिये मनाशिष्टान इंद्र ने कहा दिया ना ये केवल मन और इंद्र नहीं लेना वो बलक्षण सूक्ष्म शरीर वो है कर्श्य वो करश्यति का मतलब खींच लेता है अपने अपने जैसे मान दीजिए पेड़ में जो आम है पकने के बाद क्या डंटल से धीरे धीरे वो बिछुड़ जाते हैं गिरने के वैसे ही यहाँ सारे इंद्रिया आदि अपने अपने गोलक से खींच लेते स्थान में डॉक्टरों को पता है मरते समय जो धीरे धीरे धीरे इंद्रिया न खींच करके मन में जाते चांदोग्य में स्पष्ट बता दिया वाघ मनसी अप्यति मन प्राणी प्राण तेजसी तेजहा पर देवताया मृत्यु में ऐसा होता है <coughs> ब्रदारण्यक में भी आया है सारे इंद्रिय है मन में जाके एक ही भाव होते हैं, और उसके बाद आगे जो प्राप्त करने वाला जो शरीर है वो यही भान होता है शारीरिक ब्राह्मण में बता दिया है ब्राहक तस् हृदय से अग्रम प्रद्योतते उसके जो हृदय बोल तो अंदर प्रकाश आता है प्रकाश मतलब लाइट नहीं लेना भावी शरीर का चिंतन यही करता है तो ये बोल करती कर्श्यति बोल तो प्रारब्ध कर्म उदय होने पर इतना ध्यान कर दीजिए भावी प्रारब्ध कर्म उदय होने पर भोग के लिए इस शरीर से सारे इंद्रियों को खींच लेता है खींच करके कहा से कौन से देखिए आंख से हम देख सकते कभी केवल इंद्रिय से आप नहीं देख सकते इंद्रिया उस गोलक में हो और उसका अनुग्रह देवता हो तभी देख सकते और जिस समय में वो मरणासन है इंद्रिया गोलक से खींचते हैं अनुग्रह देवता छोड़ देता है अनुग्रह नहीं करता है जैसा अपने बिजली का बिल दे दिया बिल समाप्त होने के बाद के बिल काट देते सूर्य भी अपना काट देते बिल इसलिए आंख में देखने के सामर्थ्य नहीं रहती और धीरे धीरे खींच करके मन के साथ जैसा मधुमक्षी का युवा दृष्टान्त दिया वही बता रहे कर श मतलब दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए सब खींचते कहाँ से अपने अपने और खींच करके क्या है उसका संबंध आगे श्लोक में जैसा कर्म है उसी उसी शरीर में जाता है वो आगे भाष्य में देखे ममय ममय का अर्थ कर रहे परमात्म तत्पद जो है उसका अंशो अंश बोल दो भागा अवयव एक देशा अंश कही है अवय कहिए अथवा एक देश कहिए उचि परमात्मा का एक देश है एक भाग देखिये हम भाग का मतलब ये नहीं लेना एक देश जैसा एक देश निरवयव है परमात्मा कौ नहीं जीवभूता तो जीवभूता हा एक देश इति अनर्ताम अनर्तांतर बोल तो ये कोई अलग अर्थ नहीं है एक ही है चाहे तो भाग कहिए अवयव कहिए एक देश कहिए इन सबका अर्थ क्या है अनर्तांतरा ना भिन्न अर्थ अर्थांतर बोल तो भिन्ना अर्थ अलग अर्थ और न अर्थांतर इत अनर्तांतरा जैसा आप हाथ कहिए कर कहिए हस्त कहिए एक ही है ना वैसे ही एक ही अर्थ है जीवलोके का अर्थ कर देखिए जीवा नाम लोके संसार जीवों का जो लोक अर्थात संसार जीवलोके बोलते संसार है जीवानाम लोक का जीवलोके संसार है उपलक्षण शरीर सारा संसार नहीं लेना अपना संसार मतलब शरीर शरीर जीवभूत जीवभूत का अर्थ कर रहे यहां जीवात्मा सनातन जीवात्मा जीवभूत का सनातन जीवात्मा उसका अर्थ कर रहे देखे भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्धा तो अर्थ हो गया ये जो संसार में मतलब इस शरीर में जो क्षेत्रज्ञ बन करके कर्ता भोक्ता जो अभिमान कर रहे वो कौन है मेरा ही अंश है ये पूरा अर्थ हो गया इस शरीर में दूसरा कोई नहीं है मेरा ही अंश है और उपाय के कारण शरीर में तादात में करके वो क्या बन रहे जीवभूत बन गया जीवभूत का मतलब कर्ता भोक्ता आदि अभिमान करने वाला हो गया वो कौन है मैं हूं मेरा अंश प्रसिद्ध सनातन बोलतो प्रसिद्ध है चिरंतन है अनादि से चल रहा है तो इसका निचोड़ के अर्थ क्या हुआ इस श्लोक का अर्थात इस शरीर में जो सनातन जीव रूप है क्षेत्रज्ञ है वो मेरा ही अंश है मेरे से अलग नहीं ये पूर्व अर्धक अर्थ हो गया उसे अंश का स्पष्ट कर रहे भगवान भाष्य कर दीजिए कि यदि कोई ये ना समझे शरीर का जो अंश है हाथ पर इरादे ऐसे ही परमात्मा का कोई अंश एक होगा ये ना समझे इसलिए हम स्पष्ट अर्थ कर देखिए यत जल सूर्य कह सूर्यांशो जल निमित्तापाए सूर्य, सूर्य ग ननिवर्तते तथा यमी ही अंश तेन एवं आत्मना संगचति एवमे जिस प्रकार जल सूर्य का जल सूर्य का मतलब जल में पड़ा हुआ जो सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य सूर्यांश वो किसका अंश है सूर्य का अंश है अच्छा जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा क्या सूर्य टुकड़ा हो के आ गए क्या उसमें अंश जल को छोड़िए दर्पण में आप खड़े होते हैं दर्पण के सामने वो आपका ही अंश है वो दर्पण में जो देख रहे वो आपका ही अंश प्रतिरूप है तो ये बता रहे है जल निमित्ता अपाई तो जल है वहां निमित्त है अंश रूप देखने के लिए सूर्य का अंश रूप से देख रहे उसका निमित्त कौन हुआ जल उसे जल हटाने पर अथवा तो जल हटने पर उपाधि सूर्य में वत्व उस जल में सूर्य के अंश जैसा दीक रहता प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब गया कहाँ से कहाँ तो गया है ना तो बोलते सूर्य स्वरूप हो जाता है <coughs> तो बोलते सूर्य में वत्व न निवर्तते <coughs> ये तो उपलक्षण है दर्पण के सामने आप खड़े हो गए आपका ही प्रतिचाई कहिए, प्रतिबिंब कहिए, अंश कहिए दीक रहे दर्पण हटाने के बाद वो दीक रह गया कहा मुक्त स्वरूप हो गया पहले भी मुक्त था उपाधि ने उसको अलग जैसा दिखा दिया हटाने पर वो मुक्त स्वरूप होता है सूर्य में वह गत्वा देखिए यहां भी वास्तव में जाना गिना नहीं होता है बस अलग दीक रहता अभी कहा गया बोल तो वो तद होगा इसके लिए जाता नहीं हुआ <coughs> न निवर्तते वापस नहीं आता ये हुआ दृष्टांत तथा अयमअपि अंश उसी प्रकार ये अंश कौन है जीवभूत अयमअप अंश हो गया ये सनातन जीवभूत तेनाव आत्मना संगचती एवमेव उसी प्रकार ये भी जो अंश है उस परमात्मा का अंश उपाधि हटने के बाद उस परमात्मा से ही संयुक्त होता है एक होता है लौट के नहीं आते देखिए यहाँ भगवान वाश्यकार ने ये प्रतिबिंब का, का संकेत कर दिया <clears throat> आगे अवच्छेदकवाद का संकेत कर रहे भगवान भाष्यकार्य को ना प्रतिबिंब हो अवच्छेदक हो अथवा आभाष वेदांत में तीन प्रसिद्ध है प्रक्रिया आग्रह नहीं है प्रतिबिंबवाद पद्म पादाचार्य और विवरणाचार्य का मानते अवच्छेदकवाद भामतिकार का है और आभासवाद है ईश्वरेश्वराचार्य ने मानते किंतु भाष्यकार को किसी में आग्रह सभी प्रयोग किया है सिद्धांतलेश में अपय दीक्षित ने स्पष्ट कहा शौरी गंगा, भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा जी आगे जाके अनेक धारा सप्त सरोवर में सात धाराओं के गई अंतिम में जाके कहा मिल रहे समुन्दर में जाके वैस ही भगवान भाष्यकार के मुख से निकली हुई वाणी कभी अवच्छेदक रूप कभी ब... अपना प्रतिबिंब रूप कभी आभास रूप से प्रतिपादन करते हुए समुद्र में मिल उसी को लेकर जैसे देखे ले यहां प्रतिबिंब का संकेत है आगे अवच्छेदक का संकेत है उसको लेके अलग अलग प्रक्रिया समझाने के तो इसलिए बोल रहे आगे दिखा दे रहे देखे अतावा दूसरा मान दीजिए यथावा यथा बोल दो तो अतावा घटादि उपाधि परिचिन्न घटादि उपाधि से परिचिन्न कौन घटाकाश उसी प्रकार यहां अंतकरण से उपचिन्न जीव है अवच्छेद अंतकरण अवच्छिन्न जीव ऐसा मानते भावती का तो उसको बता दें घटादि परिचिन्नों परिचिन्न का मतलब है सीमा से हुआ वहां दो दो है देखिये घटा से परिचय घट हो गया अवच्छेदक अवच्छेदक बोलते व्यावृत करने वाला और अवच्छेद बोलते व्यावृत होने वाला दो होता है ये जीव है व्यावृत हुआ किससे परमात्मा से जीव हुआ व्यावृत किसने व्यावृत्त किया अंतकरण ने जैसा घटाकाश बोल दे अपने तो घटाकाश कहने से महाकाश से अलग हुआ क्या नहीं अलग हुआ व्यावृत हो गए किसने व्यावृत्त किया महाकाश से घट ने इसलिए घट हो गया, गया वहां अवच्छेदक अलग करने वाला होता है उसको अवच्छेदक कहा वैसे यहां जीव को किसने अलग किया अंतकरण अवचिन्न अथवा अविद्यावचिन्न दोनों ले सकते वही बता रहे देखिये तो इसीलिए बोला घटाकाश आकाश अंशस्य देखिये यहां युवा शब्द जोड़ दीजिए आकाश अंशस्य नहीं है युवा ऊपर से अध्यार कर दीजिए घटादि निमित्त अपाय उपाधि घट को फोड़ दिया आपने नष्ट करने पर आकाशम प्राप्य पहले भी आकाशी था घट ने उसको अलग किया घट फोड़ने के बाद बोलते आकाश कहा गया आकाश में प्रवेश हुआ जैसा न निवर्त दोबारा नहीं आता है। इति ये, ये दूसरा दृष्टांत दिया वैसे यहां जीव भूत बिले न उपपन्नम उत्तम यदगतवा न निवर्तन तो यदगतवा निवर्तन्ते का तात्पर्य क्या है दो दृष्टान्तों के द्वारा भाषा का दिन समझे जल में प्रविष्ट हुए सूर्य जल निवृत्त होने से वो सूर्य का अंश सूर्य स्वरूप हो जाता है घट से परिशिन्ह आकाश रूप उपाधि नष्ट होने पर वो महाकाश काश्वरूप होता वैसा ही अविद्या अथवा अंतकरण उपाधि से अलग हुआ परमात्मा उपाधि हटने के बाद परमात्मा वही यदगतवा नवर्तन दे ये अर्थ हो गया बीच में पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे ये जो आपने बता दिया और भगवान ने ममे वामशो ये बात समझ में नहीं आ रही परमात्मा कैसे बोल रहे मेरा अंश है मेरा बोलते परमात्मा का अंश है यहां पूर्व पक्षी दो विकल्प कर रहे अच्छा ये बताओ आपका जो परमात्मा है निरवय है अथवा सावय है दो विकल्प करके पूछ रहे निरवय बोलते जिसमें कोई पार्ट नहीं है क्या निरवय मानते हो अथवा सावयव मानते हो यदि निरवय मानते हो उसको खंडन कर रहे देखे ननु निरवय श्या परमात्म परमात्मा तो आपका निरावयव है तो ममे वामशो करके कैसे बोल रहे बनेगा क्या अंश का मतलब अवयवाने ना अंश भागा अवयवा एक देश तीन अर्थ क्या है तो बनेगा नहीं कुतो अवयवा एक देश अंश है चलो मान लीजिए सावयव मान लीजिए इसी को लेकर है ना बड़े बड़े विचारक आचार्य लोग आत्मा अनेक मान लिया जीवात्मा एक मानेंगे तो समाधान बनेगा नहीं एक सुखी हो तो सभी सुख होने चाहिए एक मरेंगे तो सभी मरना चाहिए इसलिए आत्मा अनेक मान ली चाहे तो नई को हो लोगों सब अनेक मान लिया पुरुष क्यों इससे बचने के लिए तो वैसे ही यदि यहां ये दोष आ रहे निरवय में अंश बनेगा नहीं सावयव मान ले लो तो बोला सवयव विनाश प्रसंग उसे बड़ा दोष आ जाएगा जो जो सावयव है वो हो विनाश है व्याप्ति है अवयव विभागा विनाश का मतलब क्या है अवयवों का शीतलीकरण होना अथवा अवयों का वियोग होना यही नाश नाश का मतलब क्या है जो अवयव है जुड़े हैं अभी तक वो धीरे धीरे शिथिल हो रहे अथवा वियोग हो रहे यही नाश है। ये दोष आ जाएगा इसलिए बनेगा नहीं सिद्धांत उत्तर दे रहे देखे अरे पूर्व पक्षी जी आप भी भूल जाते जैसे जैसे आगे जाते हैं पीछे के बाद भूल जाते आप इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक तेरहवे अध्याय में आपको समझा दिया है दूसरे श्लोक में क्षेत्र माम विद्दी सर्व क्षेत्र दस दिन विचार किया था वहां स्पष्ट बताया बहुत करके वही उत्तर दे रहे देखी न एस दोष आपने दोष दिया ना निरावयव मान्य पर भी दोष सावयव मानने पर भी दोष दिया था ये दोष है आपका अविचार पूर्वक है बिना विचार से दोष दे रहे आप इसलिए दोष नहीं क्योंकि अविद्याता उपाधि परिचिन्न एक देश अंश एवं कल्पित हो यथ क्योंकि यह जो परमात्मा का एक देश मान लिया ना किसको जीव भूत को जीवभूत बोल तो जीवात्मक वो एक देश माना किसको लेकर अविद्या अविद्याता उपाधि स्वरूपता नहीं अविद्या रूप उपाधि से परिचिन्न होने के कारण वह एक देश माना जैसा महाकाश का एक देश कौन है घटाकाश वैसा एक देश अंश इव कल्पिता ना तो अंश अंश जैसा माल्यांश नहीं कल्पितो यथा क्योंकि और दूसरा बात है दर्शिताचा अयम अर्थ इसी अर्थ को हम लोगों ने दर्शिता दिख लाया है कहा क्षेत्र अध्याय विस्तरश तेरहवें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो है उसमें भी क्षेत्र जम चापि मां विद्य सर्व क्षेत्र उसकी वाक्य करते हैं वहाँ स्पष्ट वाक्य की ये जो जीव है वाला कैसा हुआ वहाँ पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया था जीव को यदि ईश्वर के साथ एक मानते हो आपका संसार नहीं रहेगा तो नहीं तो ईश्वर नहीं रहेगा बहुत आक्षेप उठाया था वहाँ स्पष्ट रूप से आपको समझा इसलिए ये जो भेद है वास्तव में भेद है? नहीं है ये औपाधिक भेद है स्वरूपता भेद है? नहीं सच जीव मदम शे न वो जो जीव है मेरा अमशरूप माना है कल्पना किया है वास्तव में नहीं क्यों कल्पना की क्या आवश्यकता था कोई शंका कर सकते जो है ही नहीं कल्पना क्यों किया अरे जो दीक रहे उसको तो कल्पना करना पड़ेगा अच्छा रस् में आपको सर्पदीक रहे आप डर गए तो समझाना पड़ेगा ना वो कहां से आया अर्थात ये अज्ञान के कारण संस्कार के कारण हो गया वैसे ही यहा मैं साधक हूं मैं जीव हूं मैं संसारी हूं दीक रहे अनुभव कर रहे इसके लिए यहां कल्पना किया स्वता समझाने के बो सच जीवो मदम शवी ने कल्पिता वह मेरा अंश रूप माना हुआ जीव कल्पना की है कदम संसरती ठीक है कल्पना के बाद संसार भी क्या है कल्पना है एकता कोई महात्मा उन्होंने कविता लिखी थी कल्पना ही कल्पना सब कुछ कल्पना मैं भी कल्पना तो भी कल्पना संसार ही कल्पना ये कल्पना भी कल्पना ये कल्पना है वो भी कल्पना है यदि कल्पना तो किया आपने तो संसार में जाना न कल्पना इसको भी समाधान करना पड़ेगा ना तो ये बता रहे तो कदम संसारती चलो बता दे तो मान लिया उपाधि के द्वारा वो अंश है संसारी है अबे संसार कैसे कर रहे बताओ तो बोल रहे है उत्क्रामती चा चलो उपाधि को लेके कल्पना को लेके वो संसार करता है तो संसार में कैसा आता है और उसके बाद शरीर छोड़ने के बाद वो किस प्रकार जाता है ये समझाओ कल्पना ही भले हो दो प्रश्न के इति उच्चते उत्तर दे रहे देखे अब ये जाने के समय बता रहा है कल्पना करके जाना आना सिद्ध हो गया तो कैसा जाता है मन शानी इंद्रिया मतलब स्रोत्रादीनी ज्ञान इंद्रिया प्रकृतिस्थानी स्थानी उसका अर्थ करे देखे स्व स्वस्थ कर्ण शुष्क प्रकृतो स्थिता स्वस्थाने बोल तो इंद्रियो के गोलक जो इंद्रिय है जब तक अपने गोलक में ना हो इंद्रिय काम नहीं कर सकते स्वपना में देखे इंद्रिया के नहीं आपके स्वप्ना में क्यों नहीं है नहीं तो बाद में आएंगा कहा से स्वप्न में भी है इंद्रिया ऐसे नहीं किंतु अपने गोलक से छोड़ करके मन के साथ एक ही भूत हो अपने गोलक में है ही नहीं इसलिए आंक के द्वारा देख नहीं सकते कान के द्वारा शब्द नहीं सुन सकते वहां से निकल करके मन के साथ एक हो गए तो इसलिए हम बता रहे हैं, हाँ स्वस्थ अपने अपने जो गोलक कौन है कर्ण शुष्क ये जो कान का जो खाल, खाली जगह है ना अंदर उसको बोलते कर्ण शुष्कली शुष्कली भी बोलते हैं उसको पूड़ी है कचोड़ी को गोल होता है ना उसको इसलिए कर्ण शुष्कली विशेष अंधे खाली जगह तो कर्ण शुष्क जो कान का जो गोलक है वही उसका स्थान में प्रकृतो स्थितानी वही प्रकृति एक शब्द से मतलब अपने अपने गोलक में स्थित है उसको करश्यती बोल बोलते तो आकर्ष्यति कभी प्रारब्ध कर्म ऊपर से अध्यार कर दीजिए भावी प्रारब्ध कर्म उदय होने पर वर्तमान प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया आपका मतलब भोग समाप्त हो गया भावी प्रारब्ध कर्म क्या है उदय हो रहे तभी सारे इंद्रियों को करश्यती खींच लेता है कहां से अपने अपने गोलक में जो इंद्रिय है उसको खींच करके मन के साथ एक ही भूत होते उस अवस्था में उसको बोलते मरणासन व्यक्ति है न पश्यती देख नहीं सकता है सुनता भी नहीं क्योंकि जाने के लिए तैयारी हो रहे है ना उसको यही करश्यती आभास का मतलब छाया के जैसा मानते छाया पड़ता है ना आपका प्रतिबिंब मतलब आप दर्पण के सामने खड़े हुए प्रतिबिंब पड़ रहे छाया जो है वो आभास मानते चिदाभास हाँ आभासवाद में जीव और ब्रह्मा को एक नहीं कर सकते आप ईश्वर को वह एक नहीं हो सकते प्रतिबिंबवाद में हो सकता है आभासवाद में आवास को मिथ्या माना है किंतु जो आभास का दूसरा स्वरूप है कूटस्थ वहां किया है वह चिदाबास कूटस्थ ईश्वर ब्रह्म महाकाश मेघाकाश घटाकाश जलाकाश जिस प्रकार वहां जो एकत्व जो कर रहे है और ब्रह्म को एकत्व कर रहे जीव में दो अंश है ना एक कल्पित अंश है चिदाबास और एक कुटस्थ अंश है उसी प्रकार वहां भी ईश्वर है कल्पित अंश है ब्रह्म है नित्य उसे ब्रह्मा और कुटस्थ को एक किया जाता है महावाक्य चिदाबास को नहीं कर सकते मित्य मानते चिदाबास की दृष्टि के, के अनुसार जीव मित्य है प्रतिबिंब के अनुसार नित्य है मित्य क्या जीवत्व मित्य है जीव नहीं भेद है थोड़ा जो प्रतिबिंबवाद वाले जीव और ब्रह्म का एक करते चिदाबास वाले कूटस्थ और ब्रह्म का एक करते हाई तो वही है पर तो समझाने के लिए विस्तार पंचदशी में उसका विस्तार किया है। तो देखिए कश्मीन काले आपने कहा दिया सारे इंद्रियों को कर्षण करता है खींचता है कौन है जीवात्मा अपने तरफ तो पूछ रहे किस काल में आकर्षित करता खींचता है वो बताने देखे <Compassioning> शरीर यद वापनोती युत्क्राम गृहितेता संयाते वायुर्गन्धा निशया यद वाँच लेना यद शरीरम अवाप्नोति संयाति वाच लेना जिस शरीर को प्राप्त होता है पहले जो प्राप्त था जिस शरीर को यद शरीरम अवाप्नोति, अर्थात जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें वो जाता है आगे जो जिस शरीर को प्राप्त करना है उसको जाता है क्यों ऐसा भावी शरीर प्राप्त करने जाता है निचोड़ अर्थ ये हो गया यत अवापनोती शरीरम संयाती संयाती नीचे है ना यहाँ जोड़ दीजिए तो अर्थ हो गया जिस शरीर को प्राप्त होता है अतः प्राप्त करना चाहता है उसमें वो जाता है तात्पर्य भावी शरीर प्राप्त करने में यहां से जाता है कैसे जाता है सबसे पहले यच्चापी उत्क्रामति ईश्वर वहां से लेना अपी यच्चाह उत्क्रामति ईश्वर और जिस शरीर का त्याग करता है पहले वाला यद्यपि अर्थ पहले यहां से लगाना उत्तरार्ध से जिस शरीर को त्याग करना चाहता है कौन ईश्वर ईश्वर मतलब वो नहीं लेना इस शरीर का ईश्वर शरीर का ईश्वर कौन है जीवात्मा तो ये बता रहे ये यच्चा भी बोल दो जिस शरीर में अभी रह कर भोग कर रहा है और भोग समाप्त हो गया और उस शरीर को त्याग करना चाहता है यहां से गमन करना चाहता है और शरीरम ये आपनोती बोलते दूसरे शरीर को प्राप्त करना चाहता है ये दो में बता दिया अच्छा उस समय में साथ में कौन क्या लेके जाता है वो देखिए श्लोक का पूर्व चरण में उत्तरार्थ है ये पूर्व शरीर का बता दिया और श्लोक का पूर्वार्थ है भावी प्राप्त होने वाला शरीर को बता दिया इसलिए भाषाकार जी भी है ना उत्तरार्ध लेके व्याख्या करेंगे तो यच्चा भी उत्क्रामतीश्वर का मतलब है जिस शरीर को त्याग करके यहां से उत्क्रमण करना चाहता है अर्थ हो गया वर्तमान शरीर को त्यागना चाहता है पूर्वार्थ में मतलब भावी शरीर को प्राप्त करना चाहता है निचोड़ अर्थ हो गया दोनों का अच्छा ये जाते समय क्या ले जाता है वो यहां से संसार में धन संपत्ति ले जाता होगा सारा नहीं वहां बता ना धर्म अनुगो गचती जीव एक उसके साथ कौन जाता बता दें ग्रहित्वेता संयाति एकता ने ग्रहित्व संया थी का मतलब है सातवें श्लोक में बताया था ना मन षष्टानी इंद्रिया उनको लेना सातवें श्लोक में ये जो मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके तो इसका निचोड़ है सूक्ष्म शरीर के साथ केवल इतना ही नहीं है मन प्रदान है जिनमें ऐसा सूक्ष्म शरीर को उसको लेकर यहां से संयाति जाता है और कुछ सात में नहीं जाता कि इतना ही बृहदार ने कि मैं स्पष्ट कहा दिया विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञाच ये रहेगा साथ में ये तो रहेगा सूक्ष्म शरीर उसके साथ साथ उसमें लादा हुआ वस्तु कौन नहीं विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा विद्या का मतलब है ज्ञान लौकिक ज्ञान हो शास्त्रीय ज्ञान हो उसका संस्कार ब्रह्म विद्या नहीं लेना लौकिक ज्ञान का संस्कार शास्त्रीय ज्ञान का संस्कार कर्म का मतलब चाहे तो शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो उसका संस्कार पूर्व प्रज्ञा बोल दो जन्मांतर का संस्कार ये साथ में लेकर जाता है इनके साथ सं किसके लिए वहां शरीरम यदा वापनो थी दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए तो उसके लिए एक दृष्टांत कि वायुर वायुर्गान युवा आशयात जिस प्रकार गंध के स्थान से मान दीजिए कुशी झाड़ में पुष्प है सुगंध युक्त पुष्प तो इसलिए वहां गंध का स्थान है पुष्प उस आश्रय से उस गंध को लेकर वायु दूसरे जगह में जाता है ऐसा मान दीजिए बगीचा में पुष्प है वहां से सुगंध यहाँ रहे कौन लेके आ गए वो जो पुष्प का आश्रय गंध है उस गंध को लेकर वायु यहाँ लेके आया वैसा ही यहाँ इन सबको लेकर जाता है ये दृष्टांत है वायुर्ंधान युवा आशय मतलब स्थान आश्रय विशेष ले जाता है वैसा ही ये जीवात्मा किनको ले जाता है जैसा मान लीजिए वहाँ झाड़ है पुष्प है वायु किसको पुष्प को लाया क्या आपको नहीं पुष्प में जो गंध है गंध का आश्रय कौन है को पुष्प तो उस आश्रय से केवल गंध को लेके वैसे ही शरीर से ये जो ले जा रहे वायु वायु वाय। वाय। का मतलब यहां कर्म लेना आपको वो ले जा रहे क्या क्या ले जा रहे है? बस ये आशय है इंद्र है मन है उनको खींच करके ले जा रहे है गंध के समान जैसे वहां से गंध लाया इसी प्रकार इस शरीर रूप झाड़ लीजिए उसको इसे झाड़ से झाड़ पड़े रहेगा ये गंध को ले जाता है दूसरे जगह, यह दृष्टांत है भाष्य में देखिए नहीं वायु के स्थान ले जाता है ना वायु यहाँ कर्म है आपका कर्म के अनुसार जाता है ना इसीलिए कर्म को वायु स्थान में रख दीजिए वहां से वायु लाता है ना दूसरे जागह से कर्म ले जाता है आपको यदापी यच्चा कार्य करे यदा चा उत्क्रामती ईश्वर ईश्वर उत्क्राम कार्य करे देखे देहादि संगात स्वामी जीव इस शरीर का जो स्वामी है जीव उत्क्रमण करता है तदाकर्ष्य अच्छा ऊपर प्रश्न किया था ना किस काल में वो आकर्षित होता है मतलब जिस समय में यह उत्क्रमण करना चाहता है तभी आकर्षित करता है सारे इंद्रियों को खींचता है कभी इस शरीर को छोड़कर के जाना चाहता है अच्छा आप घर के सारा सामान कभी ले पेटेंगे पूरे के पूरा महात्मा को मान लीजिए आतर्म को छोड़ जाना है तभी सारा सामने लपेटते उसे पहले लपेटेंगे वैसे ही यहाँ कर्षित श्लोक द्वितीय पादा अर्थवशात प्रातम्मेन न संबंधित भाष्यकार का एक नियम है भाष्यकार जैसे भी वाक्य करते हैं श्लोक जैसा है वैसे वाक्य करते जाए करता कर्म करके नहीं दो प्रकार का अन, अन्वय होता है ना खंडन्वय और दंडन्वय जैसे ही नहीं तो यहाँ शरीरम उसको पहले ग्रहण करना चाहता यदा वह अपनोती उसके बाद उसके वाक्य यहां सीधा यच्च उत्क्रम वहां व्या प्रथम चरण छोड़ दिया दूसरा चरण से बैक्या किया ऐसे क्यों किया तो बोलता दो अर्थवशात प्रातम्य न संबंधित ऊपर क्या प्रश्न किया था किस काल में कर्षण करता है ये प्रश्न था ना उसका उत्तर पड़ा है श्लोक का द्वितीय चरण में पूर्व श्लोक का द्वितीय चरण है इसलिए भाषा का दिन पहले द्वितीय चरण होता है नहीं तो कभी ऐसे वाक्य नहीं करते बाशाह का सीधा वाक्य करते जाते तो इसलिए बोल रहे हैं अर्थवशाद प्रातम्य ना संबंधित ये अर्थ को लेकर इस प्रकार वाक्य की किस प्रकार यच्छा अपी उत्क्रामी करके नहीं तो करना शरीरम यदा वापनोती देखिये यहां दो है शरीरम यद वापनोती यह है शब्द क्रम ये हुआ शब्द क्रम और यच्चा अपी उत्क्रामती ईश्वर ये अर्थक्रम तभी जाके पूर्व के साथ संबंध होता है यदा यदाचा पूर्वस्मा शरीरा जिस समय में पहले वाला जो शरीर है जिसका प्रारब्ध समाप्त हो गया भोग उस शरीर अवाप्नोती गृहित अतः जब यह जीवात्मा पहले शरीर से निकलकर कर दूसरे शरीर को प्राप्त करना चाहता है वर्तमान शरीर का भोग समाप्त हो गया और इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना चाहता है उस समय में क्या ले जाता है मनाषष्ठानी इंद्रियाणी मन के सहित छह इंद्रिया उपलक्षण सूक्ष्म शरीर को लेके जाता है सम्यग्याति गच्छति इनको अच्छे प्रकार से साथ में ले जाता है किमेवा किस प्रकार ले जाता है जिस प्रकार उत्तर रहे पवन हो गंदान जिस प्रकार वायु पुष्प के स्थान से गंधु को दूसरे जगह में ले जाता है उसी प्रकार ये जो कर्म है इस शरीर में विद्यमान सूक्ष्म शरीर को यहाँ से निकल करके दूसरे शरीर में ले जाता है इसके लिए विशेष रूप से वहाँ प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्न में विचार किया है वहाँ पांच प्रश्न किया तीसरे प्रश्न कुता ऐसा प्राणो जायते है आत्मा नम प्रविभ कतम इस प्रकार उठा केन न उत्क्रमती करके प्रश्नोपनिषद में तीसरे प्रश्न में उसको विस्तार किया आत्मा के साथ कैसे जाता है प्राण कैसे जाता है उत्क्रमण क्या करता है करके वह बता तो ये बोल रहे हैं पुष्पाधी उसी को ये बता रहे देखे कानी पुनाता थी आपने कहा मन के सहित इंद्रिया भी जाती वे कौन है बता रहे श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनच रसनम ग्राणमे चिष्ठान विषयानुपीवते और चक्षु्रोत्रबोल तोयते अनेन न शब्दी श्रोत्र जिसके द्वारा शब्द आदि सुना जाता है चक्षु चक्षु बोल तो चेष्टे पश्यती अनेना जिसके द्वारा हम देखते स्वर्शनम स्वर्षेन्द्रिया रसनेन्द्रिया और घाणेन्द्रिया ये हो गया पांच और अधिष्ठाया मनश्च अयम मन अधिष्ठाया और मनु को आश्रय करके ये जो पांच है ज्ञानेन्द्रिया किसको आश्रय करके मनु को आश्रय करके क्या करते यहाँ से जाते भी है और विषयानुपेवते और विषयों को भोग करते शरीर में रह करे भोग करते भाष्य में देखे सरल है सोत्रम चक्षु स्वर्शनम च बोल दो तो इंद्रियम रसनम ग्राणम एवं मनः श्रेष्ठम प्रत्येक इंद्रियण सहा प्रत्येक इंद्रियों के साथ अधिष्ठाया देहस्थो विषयान अधिष्ठाय बोलतो तो आश्रय करके आश्रय बनाकर सारे इंद्रिय हे मनु को आश्रय बनाकर विषयान बोलतो तो शब्दाधीन ऊपर है जिस शरीर में जाएंगे उस शरीर में जाके इंद्रिय भोगेंगे अलग अलग नेत्र के द्वारा रूप श्रावण इंद्रिय के द्वारा शब्द किंतु मन को अधिष्ठित होकर जिस शरीर में जाएंगे वह वहाँ भोगेंगे देना सूक्ष्म शरीर आगे का विचार आगे ओम पूर्ण मद